मानव कुल में समाधान के अन्तर स्वावलंबन की बात आती है। स्वावलंबन का जो मूल रूप होता है आ, परिवार की आवश्यकता उसका मूलभूत मैंने आ, मैंने स्वरूप है आ, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना इसी का नाम है स्वावलंबन तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का जो रहता जो है ये परिवार में इसीलिए रहता है हरेक मनुष्य में जीवन शक्तियां अक्षय अक्षय बल अक्षय शक्तियां होने के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना सहज संभव है जिससे मानव कुल में समृद्धि की बात शुरुआत हो सकती है कम से कम परिवार में ये बात को हरेक वह एक परिवार में इस बात को परीक्षण किया जा सकता है और प्रमाणित किया जा सकता है बाबा जी ये जो मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है खासकर आज के जमाने में रोजी रोटी का भय और वो भय मनुष्य को बहुत प्रकार से करने योग्य कामों को करने नहीं देता पर बहुत सारे न करने लायक जो काम है चोरी भ्रष्टाचार दबाव कुंठा उसको करने की बाध्यता हो जाती है तो आज का आदमी आज के जो भारतीय परिस्थितियां हैं उसमें स्वावलंबन के क्रम में क्या कर सकता है स्वावलंबन का स्वरूप क्या है आज हम उसको व्यवहार रूप में उतार के रोजी रोटी के भय से किस तरह मुक्त होकर सच्चाइयों की तरफ प्रतिशील हो सकते हैं उसके बारे में भी बात हुई ये हर परिवार में एक आवश्यकता का एक सीमा बनती है और सो ये आ, स्वावलंबन तभी सार्थक होता है जब समाधानित होते हैं आपने। भारतीय परिस्थितियों हो वे अभारतीय परिस्थितियों हो इसमें इसको कोई मतलब नहीं रखता स्वावलंबन समाधान के बाद संभावित हो जाता है और उसका शुरुआत यही होता है परिवार की निश्चित आवश्यकता है होते है परिवार के परिवार में जितने भी भागीदार रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति ही परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य हो रहते हैं, क्योंकि समाधान संपन्न होने के बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है आ, उसका दूसरा बहुत ही आश्वस्त होने की बात यह है आज भी उत्पादक जो होते हैं, ये धरती में 10 प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत आदमी उत्पादन करते है बाकी सब लोग खाये रहते हैं आज भी वैसे ही है किंतु इसको इसमें हम इसको नहीं अनुभव कर सकते हैं, जो समृद्धि को अनुभव इसीलिए नहीं कर सकते हैं, हम नहीं है हम समाधानित नहीं हैं। है में यह है समाधानित होने के उपरांत मनुष्य में स्वाभाविक रूप में समृद्धि का अनुभव करने का स्वा, स्वाभाविक गुण पैदा हो जाता है। और समाधान में समृद्धि सहयोगी हाँ। साथ साथ अथवा दूसरी विधि भी सोचा जा सकता है आ, समाधान के अनंतर समृद्धि भावी ऐसा सोचा जा सकता है तो तो संग्रह सुविधा विधि से भी हम समृद्ध नहीं हो पाते हैं दूसरा ये भक्ति विरक्ति विधि से भी समृद्ध नहीं हो पाएंगे ठीक है तो समाधान समृद्धि ये इसका शुरुआत ये एक है, प्रत्येक परिवार में इसको परीक्षण कर देखा जा सकता है जिसको हमने स्वयं परीक्षण कर देखा है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है थोड़ा सा अपने मन को एक सजाने की बात है यह मन सजाया मने ठीक हो गया उनमें सजने का मतलब है क्या है दिनहीनता से मुक्ति पा जाए मने पराधहीनता की बस सबसे बहुत, बहुत अच्छी चीज है इसको हम मान के रखे रहते हैं उससे मुक्ति पाना जरूरत है तो समाधानित होने हुए बिना आदमी की स्वावलंबन को अनुभव करने की अर्हता नहीं हो पाती जबकि करते सारा बहुत परिश्रम करते ही है करने के उपरांत में समृद्धि का अनुभव नहीं होता है भ्रमवश और वही बस समझदार होने की पक्षा समाधान होता ही है समाधान के आधार पर हम समृद्धि का अनुभव करते ही ये करने का अधिकार बनते ही साधारण बात है इसको बाबा जी जो जटिल सवाल है उसका एक पहलू है कि समाधान के अनंतर तो एक बहुत बढ़िया समृद्धि की समृद्धि का अनुभव भी होगा स्थिति भी बनेगी लेकिन अभी आदमी जहां पर खड़ा है चीनता हीनता में वहां से उसको समाधान तक पहुंचते तक की यात्रा क्या आ, था ये था था। उस, उस में स्वावलंबन का उसमें स्वावलंबन की अपेक्षा ही एकमात्र विधि रहती है अपेक्षा रहना आवश्यक है अपेक्षा होना और उसमें निष्ठा होना निष्ठा होने के बाद क्रियान्वयन होना ऐसा गति है इसका तो तब तक जो है यही जो कहने कहीं कहीं समाधानित होने के लिए हम जो समझदारी को बोना है समझदारी को लोग लोकवातिकरण करना है उसको करना ही होगा उसके पहले हम समृद्ध करा दे बाद में समझदार होते रहे ये सोचेंगे ना ये एक से एक सीली होगी ये ऐसा होने वाला नहीं है इस बात को क्या आप किसी उदाहरण से स्पष्ट कर पाएंगे कि जैसे आज भारत के बारह करोड़ से ज्यादा नौजवान लोग बेकार है तो उनके लिए हम खेती को महत्व दें या तो विज्ञान शिक्षा को महत्व दें उद्योग तंत्र को हम उनके पुनः अपन कहीं पहुंच गए ये तो सब महत्व को देने वाले भाषण देखिए महत्व को देने वाले भाषण तो हर दिन होते ही है उससे बात बनता नहीं है उससे कुछ भी नहीं बनता बनता है समझदारी से समझदारी को अभी कोई शिक्षा दे नहीं पा रहा दीनहीन बनाना बेकार बनाना सेक्स ली बनाना और कुछ भी नहीं है तो उसके पश्चात अपने आप में मनमानी करने के लिए छोड़ देना वो अंत तो का पीपल होना यही यही आज तक देखा गया है तो शिक्षा में ना तो दिशा है ना लक्ष्य है उसके बाद आप कहते हो ये बे, बेगार आदमी बेगार बनाने के लिए ही पढ़ाया गया है मने आदमी बेकार हो है ना अपराधी हो संघर्ष हो मर कटे इसी के लिए तो पढ़ा करके छोड़ देते हैं और क्या करेंगे कि इसी विधि से है ही है ये बहुत साधारण है ये ये होना ही है समाधान शिक्षा अपने पास नहीं है समाधान शिक्षा में स्वावलंबन समाहित और समझदारी के समझदारी के लिए सहस्तित्ववादी शिक्षा की आवश्यकता है सहस्तित्ववादी शिक्षा में ये समाधान आता ही है समृद्धि के लिए रास्ता दिशा कोण सभी समीचीन हो जाता है समझदारी के बिना आदमी स्वावलंबी होगा ही नहीं कोई नहीं हुआ आज तक आज तक तो हुआ नहीं बाबा ये जो बोल रहे हैं आप ये तो जो परंपरा हो जाएगी समाधान की वो तो परंपरा होने के लिए काम करो रहे हो उस स्थिति की बात बोल रहे आज वर्तमान में जिस परिस्थितियों में है जो परिस्थितियों में है उसी परिस्थिति में आदमी सम, समझदार होने का गेट खुला है देखो सम, सम क्रम होता है जिन्यों? क्या क्रम होता है शिक्षा विधि से समझदार होना और कौन सा क्रम कहाँ बैठे आप अभी तक वो शिक्षा में लांच नहीं हुए बाबा जी क्या तर, अभी स्थापित नहीं हुई है जब स्थापित होगी उसके बाद रोना धोना करी रहे हैं जैसा कर रहे हैं वही करेंगे चोरी जमारी जानमारी जो होना है वो करेंगे ये दुष्टता की शिक्षा उसमें आप साधुता की परिकल्पना एक ऐसा होगा ये शिक्षा में एक भी आदमी आज तक स्वावलंबी हुआ नहीं है मानिए तो स्वावलंबी होने के लिए शिक्षा ही नहीं है आप जो है ना शिक्षित होने के बाद बेकार होना वो ही आदमी है नौकरी मिल गया तो चतुर हो गया नौकरी नहीं हो गया तो दिनहीन हो गया जबकि पढ़ा दोनों आदमी एक ही है ठीक है इसका क्या मतलब है शिक इस शिक्षा का क्या मतलब है आप ही बताओ वही आदमी अब वही आदमी है नौकरी मिल गया तो सभी जिम्मेवारी को वो सौंप दिया जाता है नौकरी नहीं मिलाता तो कोई जिम्मेवारी का आ रहा है नहीं अब बात कहो ये आपके सामने दिखता ही है फिर क्या है इसमें तुरंत जो करने योग्य है जो यदि किसी के पास मापदा हो आदमी को समझदार बनाया जाए दरिद्रता से दीनता से हीनता से दुष्टता से छूटने की रास्ता समझदारी से निकलती है दूसरा कोई विधि से आप सोचेंगे तो सब वृ मगजमारी है इसके अलावा कुछ नहीं होता अच्छा दूसरी विधि से कोई कुछ कर देना चाहते है वही आदिकाल से आई हुई भूखे को धाना दे दिया नंगे को एक कपड़ा दे तो, तो कोई चीज बनता नहीं।, तो नहीं बनता नहीं है ये सब चीजें बे, बेकार बात है ये तो परम्परा ने वो सब कर कुरा करके क्षत विक्षत हो चुका है इसीलिए यदि स्थाई हल चाहिए वो समझदारी परम्परा होगा समझदारी समझदारी के अन्तर ही समाधान होगा समाधान ही है वो रास्ता वो स्वावलंब बनाने की रास्ता समाधानित बुद्धि के बिना काय को स्वावलंबी होगा भाई आदमी कैसा होगा